अब तक दोपहर हो चुकी थी काफी देर से हो रही बारिश अब बंद हो चुकी थी और हल्की हल्की धूप निकलनी शुरू हो चुकी थी दोपहर तक तो धूप काफी तेज हो चुकी थी और अब बारिश के कारण हल्की उमस वाली गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया था विक्रांत इस वक्त एक रेस्टोरेंट के भीतर बैठकर कर अपना लंच कर रहा था रेस्टोरेंट के भीतर एयर कंडीशन चल रहा था इस वजह ऐसी उसे ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था वो खिड़की के साइड में बैठा हुआ था और अभी भी उसका ध्यान केस आरोप ही लगा हुआ था आज तक पुलिस को इस केस से जुड़ा कोई भी क्लू नहीं मिला था और ये केस ठंडे बस्ते में ही पड़ा हुआ था यहाँ तक की सोनू दीदी ने तो इस लड़की की पहचान भी विक्रांत को बता दी थी जबकि आज तक पुलिस को इस लड़की के बारे में कहीं से कोई सुराग नहीं मिला था उस वक्त लोगों को ये लगा था कि लड़की की मौत दम घुटने से हुई है गला दबाकर उसकी हत्या की गई है लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल क्लियर सामने आई है कि उसके साथ जरा सी भी हिंसा नहीं हुई थी ये औरत कौन थी कहा से आई थी सोनू ने इसका नाम बेवे बताया था लेकिन इसका असली नाम क्या है या सच में ये किसी रिलेशन के चलते तो नहीं मारी गई थी और जैसा सोनू बता रही थी कि औरत भी उसी की तरह ब्लैक मार्केट के बिजनेस में इन्वॉल्व थी कहीं इसके साथ ही वो पुराने सामान के खरीद फरोख्त के धंधे में भी तो नहीं थी और जो लाल रंग का लहंगा उसने पहना हुआ था वो तो नवाब हामिद खां के समय का था उसका मालिक कौन था कहीं वो लाल लहंगा इसी औरत का तो नहीं था सोनू के ग्रैंडफादर की मौत हुए कई साल हो चुके हैं और सोनू के जानते हुए बहुत कम ही ऐसे लोग थे जिन्हें उस औरत बेबे के बारे में पता था उसमें से काफी लोगों की तो डेथ हो चुकी है और बाकी लोगों का भी कुछ पता नहीं है सोनू को भी ज्यादा कुछ उनके बारे में याद नहीं था विक्रांत जैसे ही सोनू से पूछताछ करके जेल से बाहर निकला उसने तुरंत ही जतिन और राघव से कॉन्टेक्ट किया और फिर उनको ये सब इन्फॉर्मेशन देते हुए उन लोगों के बारे में पता लगाने के लिए कह दिया था ताकि इस केस की जांच आगे बढ़ाई जा सके और इसके साथ ही विक्रांत ने राघव को तारिक के बारे में पता लगाने के लिए कहा था तारीख इस केस में बड़ा सबूत दे सकता है जैसा की सोनू ने बताया था की तारीख के पास चोर बाजार में बिकने वाले हर सामान की जानकारी होती है एक बार उसने अगर पुराने सामानों की खरीद फरोख्त के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर हो सकता है की इगतपुरी वाला मर्डर केस तो सॉल्व ही हो जाए अभी विक्रांत रेस्टोरेंट के भीतर बैठकर लंच कर ही रहा था कि राघव की तरफ से उसके पास मैसेज आ गया था उसने तारीख के बारे में काफी कुछ पता लगा लिया था तारीख का पूरा नाम तारीख अहमद खान था फूल मंडी में रहकर अपना धंधा चलाता है लेकिन वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं था काफी अच्छा खासा बिजनेस था उसके नाम पर कई सारे बंगले और महंगी गाड़िया भी रजिस्टर्ड है अगर देखा जाए तो किसी फूल के व्यापारी के पास इतनी अधिक संपत्ति होना नामुमकिन ही है इस बारे में भी पुलिस को पता लगाना होगा इसके बाद विक्रांत सीरियस होकर यह सोचने लग गया कि आखिर किस तरह से तारिक अहमद से पूछताछ की जाए कैसे उससे इगतपुरी के मकबरे से गायब हुए सामान की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाए मैं कोई एजेंट बनकर जाऊँ और बिना उसे कुछ पता लगे इन्फॉर्मेशन निकालू या मैं ऐसा करता हूँ कि कोई अमीर बिजनेसमैन बन जाता हूँ और फिर सामान खरीदने में इंटरेस्ट दिखाते हुए उसे जानकारी लेने की कोशिश करूं लेकिन फिर वो पूछेगा कि तुम मकबरे के बारे में अच्छा कि किडनेप कर लेता हूँ फिर माथे पर बंदूक लगाकर सब उड़वाधिक या लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी अरे मैं मेरे पास अभी एक अदृश्य कैमरा है इसका इस्तेमाल कर लेता हूं न कैमरे को तारीख के ऊपर फिट कर देता हूँ और फिर उसकी सारी मोमेंट पर नजर रखूंगा लेकिन कुछ भी हो मैं कोई भी तरीका इस्तेमाल करूं अपने साथ गन जरूर रखूंगा बिना गन के कहीं भी जाना खतरे से खाली नहीं है लास्ट नाइट अगर मेरे पास गन रही होती तो फिर मुझे कासिम और उसके आदमियों के साथ इतनी मारपीट नहीं करनी पड़ी होती दूसरी चीज ये भी थी कि विक्रांत पिछली रात की मारपीट के बाद इतना थक गया था की अब उसके भीतर और किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी अब वो किसी से नहीं लड़ना चाहता था अगर कहीं तारीख से पूछताछ के दौरान भी उसे फाइट करनी पड़ गई फिर तो उसके लिए मुसीबत ही हो जाएगी इसीलिए विक्रांत ने सबसे पहले रेस्टोरेंट से निकलकर वापस पुलिस स्टेशन जाने का निश्चय किया वहाँ पर वो अपने लिए एक गन इशू करवाएगा इसी विचार के साथ विक्रांत ने फटाफट अपना लंच खत्म किया और फिर रेस्टोरेंट से निकलकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो खुद के लिए गन इशू करवाने से पहले ओफिस में ओफिस से केस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेने पहुंच गया लेकिन वहाँ से पता चला की अभी इस केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है केस अभी भी वही ठप पड़ा हुआ है नैना ने अलग अलग क्लू पर खोजबीन करने के लिए कई लोगों को लगा रखा था लेकिन कहीं से कुछ भी खास इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने नहीं आई थी विक्रांत ने भी फूल मंडी से जिन लोगों को अरेस्ट करवाया था वहां से भी कुछ खास पता नहीं चल पाया था मतलब अभी तक कहीं से कुछ पॉजिटिव खबर नहीं मिल सकी थी इस वक्त नैना लंच करने के लिए बाहर गई हुई थी विक्रांत को देव ने बताया की नैना मैडम ने अपने कनेक्शन का यूज करते हुए हेडक्वार्टर की स्पेशल टीम से भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन वहां से भी कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया हेडक्वार्टर की स्पेशल टीम वाले इस वक्त मिस्टर अय्यर और उनके दोनों गायब हुए दोस्तों की फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार और दोस्तों से कर लगातार कर रहे हैं। लेकिन कहीं से भी गायब हुए दोनों लोगों के बारे में कुछ नहीं पता चल पा रहा है स्पेशल टीम को बस इतनी खबर लगी है कि ये तीनों बहुत पुराने दोस्त थे और बहुत दिन से एक साथ थे मिस्टर मणिरत्नम अयर के कुछ क्लोज रिलेटिव ने बताया कि ये तीनों अपने जवानी के टाइम से ही हमेशा साथ रहे और पुरातत्व विभाग में भी इनकी दोस्ती के बारे में सब जानते थे एक एक बार ये तीनों एक साथ किसी जंगल में कुछ खोजबीन करने के लिए गए थे लोग और अच्छे दोस्त बन गए थे नैना का सोचना था की शायद इन तीनों दोस्तों में से कोई एक किसी मुसीबत में फंस गया रहा होगा और फिर बाकी के दो लोग उसे बचाने के लिए गए रहे होंगे और फिर वहां पर वो भी फंस गए होंगे पता नहीं कुछ भी हो सकता है ऑफिस में रखा हुआ व्हाइट बोर्ड फिर से काफी सारी इंफॉर्मेशन से भरा उठा था वैसे यहाँ पर केस एनालिसिस करने के लिए एक स्पेशल रूम भी था जहाँ पर प्रोजेक्टर आदि सब लगा हुआ था और वहां पर सारा इंतजाम भी था लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स ज्यादा केस के बारे में बात यही ऑफिस के ही व्हाइट बोर्ड पर कर लेते थे बहुत कमी ऐसा होता था जब ये लोग कॉन्फ्रेंस रूम में जाते थे सही मायने में तो ये व्हाइट बोर्ड ही इनके लिए कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ था अभी तक इस मर्डर केस से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास थी सब इस व्हाइट बोर्ड पर मेंशन कर दी गई थी लेकिन विक्रांत अभी थोड़ा जल्दी में था उसके पास व्हाइट बोर्ड में देखने का टाइम नहीं था उसे तारीख अहमद को इंटरोगेट करने के लिए जाना था उसने तुरंत ही राघव के पास जाकर उसे तारिक अहमद की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए कहा क्योंकि अगर विक्रांत उसके पते पर डायरेक्ट ही चला गया और पता चला कि वो वहां पर ही है ही नहीं तो फिर उसका जाना व्यर्थ हो जाएगा और फालतू तो में टाइम वेस्ट हो जाएगा राघव ने तुरंत ही अपने कंप्यूटर में लगे जीपीएस सिस्टम की मदद से तारीख की एग्जैक्ट लोकेशन निकालना शुरू कर दिया अरे ये, ये क्या ये कैसे हो रहा है राघव ने जैसे ही कम्प्यूटर पर तारीख की एग्जैक्ट लोकेशन देखी तो वो दंग रह गया क्यूँकी इस वक्त तारीख की लोकेशन यही यही की शो कर रही थी यानी कि वो इस वक्त यहीं डीएन नगर पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ था ये यहाँ क्या कर रहा है पुलिस स्टेशन में क्या करने आया है? विक्रांत भी शॉकडर रह गया राघव ने कीबोर्ड पर एक इंटर किया और फिर तुरंत ही कंप्यूटर स्क्रीन पर आरोप की बिल्कुल सटीक लोकेशन शो होनी शुरू हो गई थी वो अभी तुरंत ही यहाँ के इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से बाहर निकले एक मिनट में पता करता हूँ राघव ने तुरंत इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में फोन किया वहाँ से पता लगा की तारीख यहाँ पर अपने भतीजे की बेल करवाने के लिए आया हुआ था भतीजा कौन है उसका भतीजा थोड़ा पता करना विक्रांत ने राघव से कहा जब राघव ने पता किया तो पता लगा कि तारिक के भतीजे का नाम कासिम है और वो उसी की बेल करवाने के लिए यहाँ आया हुआ है ये वही कासिम था जिसे पिछली रात विक्रांत ने फूल मंडी से पीटकर अरेस्ट करवाया था ये भी गजब का इतफाक था की फूल मंडी में रहने वाला कासिम भाई तारीख का भतीजा है ये दोनों चाचा भतीजे मिलकर अपना इलीगल धंधा चलाते है कासिम फूल मार्केट के बहाने ब्याज पर पैसे देने और गुंडागर्दी का काम करता है जबकि तारिक पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त का काम देखता है हो सकता है कि कासिम और तारिक आपस में मिलकर एक दूसरे के धंधे को बढ़ाने का काम करते हों। राघव ने इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से पता किया कि कासिम के फादर की डेथ बहुत पहले हो गई थी फिर तब से वो अपने चाचा यानी कि तारीख अहमद के साथ ही रहा करता था क्या पता फूल मंडी में तारीख को जानने वाले और लोग भी हों हो सकता है की तारीख का कोई और भतीजा भी वहाँ फुल मंडी में बैठा हो मुझे जल्द ऐसी जल्द तारीख से पूछताछ करनी होगी विक्रांत ने राघव को तुरंत ही तारीख के एग्जैक्ट लोकेशन भेजने के लिए कहा और फिर सीधे वेपन वाले ऑफिस में जाकर खुद के लिए एक गन इश्यू करवा ली और फिर विक्रांत तारीख से मिलने के लिए निकल पड़ा